भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने गीत गाया जिसे कहते गोपी गीत गोपियों ने कहा जयती कम जन्मना व्रजा यत इंद्रिना शाश्वत गोपियों ने का प्यारे जब से आपका जन्म श्रीधाम वृंदा वृंदावन में हुआ तो वृंदावन की वेंकुट से अधिक महानता हो इससे पहले तो सब कहा रास्ता देते थे कहां का रास्ता लेते थे बैंकुट का पर आप आने से बैंकुट को छोड़कर वृंदावन का रास्ता ले लिया जो चंचल लक्ष्मी थी वो ब्रजभूमि में आकर अचल हो गई ठहर गई प्रभु आपने बड़े बड़े राक्षसों को मारा और अम्रजवासियों की आपने क्या करी रक्षा करी। प्रभु ये दिन दिखाने के लिए रक्षा की, की। कि आज हमें तड़पता हुआ छोड़ दिया इससे अच्छा तो वो राक्षसी में मार देते थे तो आज आपके विरह का दुख तो हमें सेना नहीं पड़ता तो प्रभु आप आए हमारे पास तो अगर आप हमारे पास नहीं आओगे तो हम ही आपके पास जाने का मार्ग जानती हैं अंत या मती सहाकती हम आपके विरह में वे अपने शरीर का त्याग कर देंगे तब तो आपको आना ही पड़ेगा इस तरह से जब गोपियों ने भाव प्रकट प्रकट किया उस समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने एक एक गोपी के संग रास किया और भगवान का नाम हो क्या बोल रास बिहारी भगवान की जय एक दिन शिवरात्रि का दिन था तो अंबिका मन में गए गुजरात रात्रि वहीं गुजारी एक अजगर जो है बाबा को धरलिया मुंह में बाबा तो केवल कन्हैया को पुकार रहे हैं ब्रजवासियों ने जल्दी ही लकड़ियों से अजगर को मारा पर उस अजगर ने बाबा को छोड़ा नहीं भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए भगवान ने एक लात मारी अजगर को वो अजगर योनि से मुक्त हो गया और विधा था रूप धारण कर नमन करते भगवान को चला गया इसी तरह से एक दिन होली का उत्सव था भगवान अपने बड़े भैया के संग ब्रज में घूम रहे थे उस समय संगचूर नाम का एक यक्ष था गोपियों का हरण कर कर जा रहा था गोपियों ने पुकार करी तो कृष्ण बलराम जी दौड़े इस यक्ष ने घबराकर गोपियों को छोड़ दिया भागने लगा तो भगवान कृष्ण के जो बड़े भैया है उन्हें तो भगवान ने कहा कि आप गोपियों के पास ले और कृष्ण संगचुड़ के पीछे दौड़े दौड़ते दौड़ते भगवान ने अपने मुह जवाया शंक की देव माथे पर मारा उसका माथा फटा शंक की लीला को भगवान ने समाप्त कर दिया शंख का भगवान ने उद्धार कर दिया और उसके माथे से जो मणि निकली थी वो मणि लाकर भगवान ने अपने बड़े भैया बलराम जी को दे दिए दीन बंधु भगवान की आगे पैतीसवें अध्याय के अंदर गीत के विषय में बताया गया जब भगवान सवेरे गैया चलाने चले जाते थे अपने सकाओं के संग तो गोपियों का दिन बीतता नहीं था तो आपस में गोपियां भगवान की चर्चा करती थी कि भगवान ऐसे हैं, बोलती हाँ है, भगवान वैसे हैं, ऐसी लीला करते वैसी लीला करते हैं तो आपस में जो चर्चाएं चलती थी उसको गोपी गीत कहा गया है? एक दिन कंस ने एक असुर को भेजा जिसका नाम था अरिष्टास विशाल बैल का रूप धारण कर कर आया भगवान मचाती उस समय जब अरिष्टासुर ने श्री कृष्ण को देखा तो भगवान की ओर दौड़ा और भगवान अरिष्टासुर की ओर दौड़ रहे दौड़ते दौड़ते भगवान ने अपने शरीर को पीछे किया पलक चपक अरिष्टास के पिछले पग को भगवान ने पकड़ लिया देव घुमाना शुरू कर दिया जिस समय भगवान अरिष्टासुर को पकड़े घुमा रहे थे घुमाते समय ही अरिष्टासुर के प्राण थे और भगवान ने देह आकाश मार्ग में से फेंका धड़म करके नीचे गिरा, और भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार कर दिया इसी तरह से अब एक दिन देव श्री जी कंस के पास गए और देव ऋषि नारद जी ने कहा कंस महाराज तुम्हें पता ये कृष्ण कौन है बोले नहीं अरे तुम्हारी बहन देवकी के बेटा है ये हा? इतना बड़ा सत्य मुझसे छुपाए रखा तलवार निकाल रहे चमचमाती बोले कहा जा रहे हो बोले देवकी वसुदेव की लीला को समाप्त करना है तो उस समय देव ऋषि नारायद जी ने कहा ऐसा ना करो जब तक ये सुरक्षित है कृष्ण आपके पास होंगे इसलिए अब किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है अब कृष्ण को ही यहां बुलवा लो के कर चले गए अब एक असुर जो था जिसका नाम था केसी <coughs> केसी ने कहा कि एक मौका हमको भी दीजिए मैं उसकी लीला को समाप्त कर दूंगा तो कंस ने कहा ठीक है जाओ तुम भी अपनी इच्छा को पूर्ण कर लो केसी जब वृंदावन में आया तो केसी के भय से वृंदावन सुना पड़ गया हरे के आकार का विशाल शरीर था इसका केशी का बहुत विशाल था बहुत बड़ा था इसके भय से तो पूरा ब्रिज सुना पड़ गया भगवान आए भगवान ने कही ब्रज में कैसे सुनसान कैसे सुना पड़ गया ब्रज तो भगवान की दृष्टि केसी पर गई भगवान ने कहा कैसी में ही कृष्ण अब तो केसी भगवान पर धपका तो यहां से भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं वहां से केसी दौड़ा दौड़ा रहा है तो भगवान ने पलक झपक अपने शरीर को पीछे कर लिया केसी की टांग को पकड़ा पीछे भगवान खूब घुमाने लगे पर ये नहीं मरा तो भगवान इसको आकाश में फेंक दिया उठाकर कैसी सी कर आकाश से नीचे जब नीचे गिरा तो उस समय पूरी भूमि काम गई थी इसे मूर्छा आ गई बेहोश हो गया था इसकी मूर्छा खुली फिर ये भगवान पे टपका तो भगवान ने भी क्या किया इसकी लीला को समाप्त कर देंगे भगवान भगवान भी दौड़े इसकी तरफ दौड़ते भगवान श्री कृष्ण ने हाथ को संभाला और अपने सीधा हाथ भगवान ने केसी के मुंह के अंदर ही डाल दिया भगवान ने भगवान ने अपने हाथ को बढ़ा दिया केसी का श्वास घुटने लगा भगवान ने केसी के मुंह को फाड़ कर इसका उद्धार कर दिया बोलो भक्त वसल भगवान की केसी को मारने के कारण श्री कृष्ण का नाम केसनी सूदन हो गया बोलो केसनी सूदन भगवान की जय अब भगवान ने अकुरजी अब जो कंस ने अकुरजी को कृष्ण को नाने ना के लिए वृंदावन भेजा अकुरजी रुक रुक कर जा रहे हैं मन में ये विचार करते हैं, मैं तो कंस के कार्य से जा रहा हूं पता नहीं कृष्ण मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे थोड़े समय में उनके दाएं अंग से कुछ हिरण और कुछ गंवों का झुट गया कैसी ने कहा शुभ संकेत नजर आ रहा है मुझे कृष्ण मुझे अपनाएंगे इतने में आगे बढ़े तो भगवान के पग के चिन्हा भगवान के पग के चिन्हा ये बात कैसे पता लगेगी शंख चक्र गदा पद्म के निशान हाथे तो अकुर वहीं लौटने लगे शाम के समय जब वृन्दावन पहुंचे तो भगवान गैया धो थे दूध दिखा गौ माता अकुरु जी भगवान के चरणों में गिर गए क्योंकि अकुरु जी जानते थे कृष्ण कौन है स्वयं भगवान है तो भगवान ने उठाया अपने काका को और अपनी छाती से लगा लिया अकुरु जी ने कहा प्रभु कल से महाराज ने मेला रखा है और मेले में आप सबको बुलाया हैगा और उसने स्वतंत्र भी है आपको मारने के लिए भगवान ने कहा देखो काका जी आप बाबा से बदकेरा बाबा से इतना कहना कि कंस महाराज ने मेला रखा और मेले में बुलाया तो इस तरह से हुआ ये कि अकुर जी बाबा से मिले कहा कि भाई तुम्हारे दोनों बेटाओं को मैं कंस महाराज के मेले में लेकर जाऊंगा। तो बाबा ने कहा भाई मैं अकेला तो अपने बच्चों को छोड़ने वाला नहीं मैं भी चुनूँगा कंस महाराज को कर भी देना है तो इस तरह से बैलगाड़ियों पर दूध दही माखन लाद सवेरे सब लोग कहा जा रहे हैं मथुरा और अकुर जी ने अपने रथ पर कृष्ण ने बलराम दोनों को बिठा दिया सारी गोपियां रथ के सामने आ गोपियों ने कहा रथ को हमारे ऊपर से चला था अब उस वक्त हुआ ये कि अकुर जी ने भगवान को कहा आप समझाइए तो भगवान कृष्ण ने गोपियों को रथ से उतर कर कहा कि मैं परसों उठकर आ जाऊँगा जिस तरह से आश्वासन दिया सब गोपियों को विदा किया और अब तेज गति से भगवान ने अपने रथ को चलवाया। भगवान जो है आगे गया अकुरु जी के संग आगे आया विश्राम घाट जहाँ यम और यमुना महारानी का मंदिर है तो अकुरु जी ने दोनों भैया को रथ पर बिठाया और कहा कि देख कन्हैया, मैं आमुना जी में स्नान कर लू ताकि आगे जो है सर्दियाँ वंदना करने में हमें आसानी हो जाएगी तो उस समय हुआ ये कि चले गए यमुना जी में स्नान करने। तो जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि बलराम जी शेष रूप में और श्री कृष्ण शेष को लेटे में हाँ गुरु जी ने कहा मैंने तो दोनों को बाहर बिठाया था अंदर कैसे आ गए देखा तो बाहर भगवान बैठे मुस्कुरा रहे फिर अंदर में जाके तो फिर भगवान का दिव्य दर्शन हो जाएगा इस तरह से अकुर जी को हो गया समय आने में वो समय तो भगवान ने पूछ लिया अकुर जी से बड़े अटपटे से हमको देख रहे हो इजरा समय का लगा दिया कौन सा दर्शन हो गया तुम्हें मैं अकुर जी मनी मन में अकेले लगे खुद ही दर्शन करवाते हो खुद ही हमसे पूछ रहे हो इस तरह से जब अकुर जी भगवान को बिठाए और मथुरा लेकर चले गए तो जब मथुरा पहुंचे तो अक्रुदी ने कहा प्रभु अब हमारे घर चलिए भगवान का समय आने पर हम आपके घर आएंगे अभी हमें कुछ कार्य है तो भगवान एक रात जो नगरी के बारी रहे भगवान ने तो सवेरे नगरी में प्रवेश करेंगे सवेरा हुआ भगवान नगरी में प्रवेश कर गए अब जब भगवान मथुरा नगरी में घूम रहे थे तो जितने मथुरावासी थे जो स्त्रियाँ थी जो जिनको ए, लोग लाज थी कभी सामने नहीं आती थी आज उन स्त्रियों ने भी अपनी लोग लाज छोड़कर कृष्ण का दर्शन किया और भगवान भी ऐसे चटपट सबको देख रहे ऐसे कर रहे और यही जब राम जी गए थे अयोध्या में नगरी घूम रहे थे उस समय सब काना फूसी कर रहे राम जी के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा भाई आप तो देखना चाहिए नहीं नहीं देखना चाहिए नीचे चलो और यह काम श्याम जी ने नहीं किया श्याम जी तो चटपट सबको देख रहे थे भगवान के सगाओं ने कहा कन्हैया तेरे मामा के बड़े ठाट है कितनी सुंदर यहाँ की नगरी है कितने सुंदर सबने वस्त्र धारण कर हमारे वस्त्र देख हमारे लिए वस्त्रों की तो व्यवस्था कर तो भगवान ने काफी कर देते उस समय रजक नाम का कंस का दो भी था खूब कंस महाराज के भजन गाता भगवान ने कहा मामा जी यहाँ आई है ये तो चौंक जा हमको मामा कह रहा है तो भगवान ने कहा मामा जिन कंस महाराज के तुम भजन गा रहे हो हम उनके भांजा कृष्ण हैं अरे हमारे सखाओं के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करो उसने कहा ग्वालिय तुम्हारी क्या औकात जो हमारे महाराज के वस्त्र में न हो गया भगवान को गुस्सा कब से था त्रेता युग से ये वही धोबी है जिसने राम के अंदर अपनी पत्नी को बुरा भला कहा था मैं राम थोड़ी जिसकी पत्नी एक वर्ष गुजार के लंका में उसको रख लिया तू तीन दिन तक कहाँ उस समय तो भगवान ने सब सुन लिया तो देख लिया था मर्यादा पुरुष हो सब थे अब तो लीला चल रही है तो भगवान ने एक झापट मारा इसकी कन पट्टी पे ऐसा ऐसा झापट मारा इसकी गर्दन ही टूट गई गर्दन दड़ से अलग हो गई इसकी गिर गई जितने धोबी थे कपड़ा छोड़कर भाग गए भगवान ने कहा जिसको जो पसंद पहन लो तो भगवान के सका कपड़े पहन लिए अब कंस ऐसी विशाल काया थी और ये बेचारे सका बेचारे दुबले बतले लटकते हुए कपड़े जा रहे थे पहने एक दर्जी की दृष्टि पड़ गई दर्जी ने कहा साहब यहां ही है जी बोलिए दर्जी ने कहा भगवान से अगर हम सबको माप के कपड़े सिलाते कैसा रहेगा अरे भगवान ने कहा नीकी और पूछ पुछ पहना दे भैया तो कहते वही दर्जी जिसने त्रेता युग में राम जी की शेरवानी को गोटा लगाया था के संहिता में मिलता है पर इसकी इच्छा यही थी कि जिसकी शेरवानी उसे संपर्श करने का कब समय मिलेगा तो आज देखो भगवान को छूने के लिए इसका जन्म हुआ दुआ और इसने आज भगवान श्री कृष्ण को छुआ और कपड़े का माप ले लिया और भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दे दिया बिना बुलाए भगवान सुदामा मालिक के घर चले गए बिना बुलाए जब क्या गुरु क्या कह रहे हमारे हाँ हमारे घर चलो बोले हाथ समय पर आएंगे सुदामा ने तो कोई नूता भी नहीं दिया था उनके घर चले अब देखो भोजन लगा छप्पन किसने दुर्योधन ने और क्या कह दिया हमारा भोजन तो पित्र काका के घर लो पित्रु काका जी ने बोला मैंने कब दावत दे दी और जब कहा तो आएंगे ये प्रभु ये है भगवान की कृपा गुण अक्षर ने आए भगवान की कृपा कब होगी कहाँ होगी किसके पोगी हो कोई जान नहीं सकता है ये भगवान की कृपा विश्वामित्र जी भगवान को पाने के लिए जंगल में गए राम जी उनको नहीं मिले तो दशरथ जी को तो घर बैठे राम मिल गए कब मिलेंगे कहा मिलेंगे इसको कोई जान नहीं सकता तो इस तरह से भगवान बिना बुलाए सुदामा मालिक के घर चले गए सुदामा माली ने अपने बाग बगीचों से फूल तोड़ा भगवान कृष्ण को माला पिलाई बलराम जी को पिलाए जितने भगवान के साथ आते हैं उन सबको माला पिलाई भगवान को भोजन करवाया और भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया भगवान चले कुपजा गए रास्ते में कुबजा मिल गई कुबजा चंदन बहुत अच्छा बनाती थी, थी। भगवान ने कहती है, हे सुंदरी यहाँ ये फूले ना समय लोग मुझे कुबड़ी लंगड़ी काणी ना जाने क्या क्या बोलते हैं मुझे सुंदरी की अब धैर्य टेढ़े को टीढ़ी पसंद आएगी क्या ख्याल है कुबजा भी तीन जगह से टेढ़ी कृष्ण भी तीन जगह से टेढ़े तो टेढ़ी को कौन पसंद आएगी टेढ़ी ही पसंद आएगी कभी आप देखना ना एक मरतबा क्या हुआ कि हमारे बड़े करीबी एक जानने वाले वो गाड़ी में अपना मुख देख रहे हैं वो इतना काला है वो इतना काला है इतना काला है इतना काला आप हो जाओगे देख जो अपने आप को खुश हो रहा था मैंने काले हो नीले हो पीले हो अपना मुंह देखकर सभी खुश होते सभी खुश होते पर धन्य भगवान भगवान तो दूसरे को देखकर खुश होते हैं तो क्या कह रहे भगवान इसे अरे सुंदरी कहाँ जा रही वे भूले ना समय लो भाई मुझे लोग क्या क्या कहते मुझे सुंदरी कह रहे भगवान ने कहा सुंदरी कौन हो क्या करती हो तुम्हारी कोटली में बड़ी सुगंध आ रही है बोले महाराज मैं कंस की दासी हूँ कुपजा मेरा नाम है और मैं चंदन बनाती हूँ और कंस महाराज को अपने हाथ से चंदन लेती हूँ तो भगवान ने कहा मामा को चंदन लगा रही हो हम भी तो उनके भाजाए हमको भी लगा दो हमारे सखाओं को भी लगा दो अच्छा ये बात है लगा लो तो कुपजा ने भगवान कृष्ण को चंदन लगाया बलराम जी को लगाया सखाओं को अब भगवान ने रख दिया कुबजा के पैर पर पैर दाऊ भैया बोले हे क नहीं अपनो वृंदावन नहीं है, है। भगवान बोले तेरी इतनी जेनीय देख मैं क्या कर रहा हूं ये तो देख उस समय भगवान ने क्या किया कुजा के पर पैर पे पैर रखा छुडी के नीचे हाथ धरा एक झटका दिया भगवान ने तीन जगह से टीढ़ी को खूबसूरत बना दिया कुबजा ने कहा प्रभु कब मेरे घर में भगवान ने आएंगे समय पे काम रखती थी गर्ग संहिता के अनुसार कंस की बहन है सुरपंका सुरपंका भगवान से में तब किया महादेव का क्या कह रही है मुझे राम पति रूप में मिल जावे शंकर तो जी ने कहा भाई अभी तो का एक पत्नी का अभी तो इच्छा पूरी होने वाली नहीं है आरे त्रेता युग के द्वापर युग में आ रहे छिल छपीले शाम बनकर फिर इच्छा तुम्हारी पूरी कर देंगे तो भगवान का समय आने पर हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे जो जिस भाव से मेरा भजन करता है फल स्वरूप में उसको वैसा ही फल देता हूं अच्छा हुआ ये कि कभी विचार करना इन सब स्त्रियों को नूता किसने दे दिया राम जी ने और बदनाम कौन हो गए जी अगर गर्ग संहिता के गौलुक कान में जाते हैं बारीकी में इन सबको भगवान की जितनी गोपियां ने उन सबको नूता देने वाले कौन थे राम जी तो सबसे पहले तो राम जी कहाँ गए थे जनक जी के यहाँ गए जनक जी गए उस समय सीता जी को प्राप्त कर लिया जनक जी के राज्य में जब घूम रहे थे अपनी पत्नी को लिए अयोध्या के लिए जा रहे थे सबने कहा काश हमारे ऐसे पति होते तो राम जी ने क्या कह दिया तथास्तु जो सबने कहा भाई ऐसी जोड़ी हमारी भी हो काश तो राम जी ने कह दिया तथास्तु हारे तुम सबको अपनाएंगे अब जब राम जी वन में चले गए वन में जो ऋषि थे राम जी को आलिंगन करते थे गले मिलते थे चुमना चाहते थे हे भगवान का पीछे अभी सन्यासी बाबा बने मैं हुए ज्यादा करीब आना है तो हमारे दुआभरी जुगवा बन जाना सब मेरी पत्निया और ऋषि जो थे राम जी ने उनको नूता दे दिया वो ऋषि भगवान की पत्निया बनकर आ गए आगे चलकर जब भगवान ने अपनी पत्नी आध्यात्मिक रामायण में वर्धन है बड़ा सुंदर वर्धन है कि राम जी ने सोचा कि स्वामी बाल्मीकि जी ने मेरे आने से पहले मेरा विशाल चरित्र लिख दिया तो राम जी की इच्छा थी कि मेरे बच्चे स्वामी जी के शिष्य बने पर स्वामी जी के शिष्य कब बनेंगे जब वो राज्य से बाहर जाएगी मेरी पत्नी क्योंकि राज्य में होते हुए तो ये नामुमकिन है कि वो बाल्मीकि ऋषि के शिष्य बन जाए मेरे बच्चे क्योंकि उन्हें विशेष ऋषि का शिष्य ही बनना पड़ेगा परंपरा के अनुसार तो राम जी की अपनी इच्छा थी कि मेरी पत्नी वन में जाए और आपकी अपनी इच्छा से आपने अपनी पत्नी को श्री बाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर विश किया था आपकी अपनी इच्छा थी बुलभक्त वस्तल भगवान जय। तो इसी तरह से राम जी की पत्नी गाती थी ऋषि के आश्रम पर तलाक हमारे अंदर है नहीं क्यों अगर राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया तो जब राम जी को यज्ञ करना पड़ता था तो सोने की सीता बना देते थे सोने की सीताएं इतनी सारी बन गई एक दिन राम जी उस जगह पर ही चले गए जहां सोने की सीताएं बढ़ी थी मानो उस गोदाम में चले गए और आपको पता है कि विग्रह के अंदर प्राण प्रतीक्षा की जाती है कि। सब सीताओं ने कहा भाई हमें यही रखोगे कब अपनाओगे राम जी ने कहा रुक जाओ अरे श्याम जी बनकर सबको अपना लेंगे किया कराया प्रभु रामचंद्र जी का फस गया हमारे श्याम जी शास्त्रों से देखो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए भगवान में भेद पैदा नहीं करना चाहिए कुछ लोग कहते हे तो हमारे राम तो ऐसे एक पत्नी नहीं है किसी को देखते ही नहीं थे कृष्ण कोई भगवान इतनी सारी बीवियां लेकर बैठे अगर उनको बारीकी बता जाए तो फिर क्या होगा और हम कौन होते हमको की बताने वाले क्योंकि हम तो भेद करते ही नहीं है कोई कहे राम कोई शाम घन जो राधा वाले राम है नहीं जो राधा वाले श्याम है वही सीता वाले राम कोई कहे राम को ही श्याम घन जो राधा वाले शाम है वो सीता वाले रा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाति नारायण वासुदेवा हे ना तिना नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाति नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम बोल भक्त भग, वत्सल भगवान की जय इस तरह से भगवान ने उपजा पर कृपा करी अब भगवान उस जगह आ गए जहां शिव धनुष था पांच हजार लोग इस धनुष की गाली को खिसकाते थे वही रामायण वाली बात है अंतर केवल इतना है कि राम जी थे पंद्रह वर्ष के और श्याम जी है ग्यारह वर्ष के भगवान जब उस जगह पर प्रवेश कर गए और धनुष के आजू घूमने लगे धनुष के सुरक्षा कर्मी जो थे जो उनकी रक्षा करते थे धनुष की बोल हे बच्चे पीछे हो जा हंसने लगे बलराम जी ने कहा लाला दिखा दी अपनी करा, करामत 11 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने बा आसानी शिव धनुष को उठाया और तोड़ दिया पूरी मथुरा नगरी में उस समय भूकरम आ गया था और आज कंस ने अपने काल कृष्ण को देखा कैसा होगा काल देव ऋषि नाराद जी को पूछा था ना बोले काला काला होगा मुरली वाला होगा घुघराले बाल होंगे दिखने में बोला सोना होगा बस तेरे लिए खोटा होगा तो आज अपने काल को देखा और कंस को सारी रात नींद रानी आई ये धनुष शिव धनुष है गर्ग संहिता के अनुसार एक समय ये कंस महिन्द्रगिरी पर्वत पर चला गया क्योंकि कंस पहलवान था महिन्द्रगिरी पर्वत पर चला गया इसने काले में कितना वजन उठा सकता तो पर्वत को ही उठा लिया इसने महिंद्री की पर्वत को उठाकर ऐसे ऊपर नीचे करने लगा पर्वत परशुराम पर जी परेशान हो गए बोले कर रहा मेरे चरणों में लिया लेकर आ गए और कंस को मारने लगे कंस ने कहा महाराज मैं कोई क्षत्रि थोड़ी हूं मैं तो दाना हूं आपकी तो शत्रुता क्षत्रियों से मैं तो अपनी शक्ति का प्रदक्षण कर रहा था मतलब मैं तो अजमाना चाह रहा था मैं कितना वजन उठा सकता हूँ मुझे पता होगा इस पर्वत पर आज आप तो मैं कभी आपके चलनों में अपराध नहीं करता परशुराम जी ने कहा अच्छा तो तुझे बहुत बल का घमन है ले शिव धनुष उसकी डोरी खींच कर दिखाता है बोले लाइए अरे कंसने सो मरतबा डोरी खींच दी परशुराम जी ने कहा भाई ऐसा कर धनुष अपने पास किया जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे तोड़ देगा तो आज भगवान ने धनुष को तोड़ दिया सारी लीलाएं कर भगवान अपने बाबा के पास चले गए बाबा ने कहे कन्हैया कुछ उत्पाद तो नहीं मचाया बोले नहीं बाबा जब कितने कार्यक्रम कर कर आ गए सवेरे भगवान उस मैदान में प्रवेश किए तो उस समय तो भगवान को मारने के लिए हाथी को रखा हुआ था कुलिया पीठ जो अकेला हाथी हजारों हाथियों का बल है जिसमें ये, ये जरासन का हाथी था एक दिन जरासन दिग्विजय के लिए गया गर्ग संहिता के अनुसार मथुरा गया जरासन का हाथी झंझिर तोड़कर भाग गया और कंस के अखाड़े में चला गया कंस तो कुश्ती का माहिर था कंस ने देखा हाथी आ हारा चलो शक्ति का प्रदर्शन कर लेते हैं कंस ने पकड़ी इसकी सूंढ हाथी को घुमा दिया दे फेंक दिया कंस ने और हाथी का गिरा कर जरासंत के पास जरासंद चौंक गया जरासंद ने कहा कि जिसने इस हाथी को फेंका उठाकर कोई आम नहीं हो सकता इसलिए उसके संग शत्रुता नहीं मित्रता कर लेनी चाहिए तभी जरासंत ने खुशी में कि तुम तो बहुत बलवान हो तो अपनी अस्ति प्राप्ति जो दो कन्या थी उनका विवाह कंस कसंग करवा दिया और दहेज की तरह हाथी ही दे दिया आज इसी हाथी को मदिरा पिलाई गई महावत से कहा गया कि कृष्ण को कुशल दूस के नीचे मर जाएगा उस समय भगवान जैसे मैदान में प्रवेश कर गए हाथी को छोड़ा गया पर भगवान तो भगवान थे भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़े अरे इस हाथी ने भगवान को एक इंच भी नहीं पीछे खिसका खिसकाया पर भगवान ने इसको पटक दिया और भगवान ने इस हाथी को पटक कर इसके दो दांत तोड़े और वही दांत भगवान ने इसके पेट में मार दिए और भगवान ने इस हाथी का उधार कर दिया एक दांत भगवान ने रखा एक दांत अपने बड़े भैया को दिया अब तो जो आवे उसको इस दाँतों से खूब मारे इतना तरह आगे चलकर भगवान कंस के खाले में चले गए रेसलक का शौकीन था उस समय चारों ने कहा दो हाथ हमसे कुश्ती कर हमारे महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन है अरे भगवान ने कहा तुमको शर्म नहीं आती मैं 11 साल का छोटा सा बालक तेरी विशाल का आया उस समय चारों ने कहा बात सुनो तीन दिन कहते तुम तुम छह दिन कहते पुतना को मार दिया तीन छह महीने के तो तुमने बैलगाड़ी को उठाकर फेंक दी एक साल में तुणाम को मार दिया सात साल में गोवर्धन उठा लिया और तुम क्या कहते हो मैं छोटा हूं तुम देखने में छोटे हो बहुत बड़े तो भगवान ने कहा ठीक है हम तुमसे लड़ेंगे तो अपने भाइयों को मेरे बड़े भैया से लड़वाते बोले ठीक है अब तो भगवान ने खेल ही खेल में चारों की लीला को समाप्त कर दिया इसलिए तो कहते हैं कर्ग संहिता में कि वसुदेव सीतम देवब कंस चार उण मेव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु तो भगवान ने विवानों की कुश्ती में लीला को समाप्त कर दिया कंस 45 फीट की ऊंचाई पर बैठा था भगवान को कंस पर क्रोध आ गया और भगवान कृष्ण ने नीचे से ही ऊपर छलांग मारे। कंस अपने अस्त निकाल रहा है भगवान को मारने के लिए भगवान तो भगवान ही है पर भगवान के आगे कंस की एक ना चली भगवान ने देख कंस को कोसे मारे उससे काम नहीं चला ठोसे मारने पर भगवान ने कंस को नीचे ही फेंक दिया अटारी से उसके बाद भगवान अटारी पर खड़े हो गए और भगवान भी अटारी से कूदे कितने पैंतालीस फीट की ऊँचाई से भगवान नीचे कूटे पूरे ब्रह्मांड का भार भगवान ने अपने ऊपर ले लिया देख कंस की छाती पर भगवान गिरे और कंस ने वही खून की उल्टी करी भगवान कृष्ण ने कंस की लीला को समाप्त कर दिया बोलो भक्त वस्तल भगवान की जय परणाम साधु नाम, नाम विनाशाई दुष्टताम धर्म संस्थापना था भवानी योगे उसके मृत्यु शरीर को भगवान ने पूरी मथुरा नगरी में घुमाया लो इसके धरते थे मैंने इसकी लीला को समाप्त कर दिया फिर जो भगवान कंस की मामिया प्राप्ति उसे कंस का शरीर दे दिया जिससे उसका अंतिम संस्कार हो गया इस तरह से आगे चलकर जो है भगवान श्री कृष्ण अपने मात पिता को कंस के कारागार से मुक्त किया कंस के पिता उग्रसेन सेन महाराज जी को राजगति पर बिठाया वसुदेव देव के ने कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं हो सकता इतने भयंकर राक्षस को मारने वाला हमारा बेटा नहीं हो सकता स्वयं भगवान हो तुम तो। भगवान ने कहा ये तो मुझ में अभी ऐश्वर्य भाई जागृत कर रहे हैं मुझे तो अभी बहुत सी लीलाएं करनी है भगवान अपने माता पिता के आगे रोने लगे कि के मैं कैसा पुत्र हूं मैं आपकी सेवा नहीं कर सका मैं मामा के भय से मथुरा छोड़कर गोकुल भाग गया इस तरह कहने लगे तो इस तरह वसुदेव देव की ज्योति उनके अंदर क्या आ गया दया आ गया भगवान की माधुरी लीला में मास्ता यशोदा ने टुकर टुकर अपने छोरा को देखा बोले मेरे बच्चे जो है वो एक जो है 11 वर्ष का है दूसरा 12 वर्ष का अभी तक गुरु धारण नहीं हुआ तो अब भगवान का यज्ञ पवित्र धारण हुआ भगवान बलराम से कृष्ण मुंडल हुए और शांतिवनी मुनि के गुरु में गुरुकुल में भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया चौंसठ दिन चौंसठ रातों में भगवान ने सारी विद्याओं को सीख लिया जब विद्या सीख कर गुरुदेव गुरुदेव के पास गए गुरु दक्षिणा के लिए गुरुदेव ने कहा मुझे तो गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है तुम गुरु माता से पूछ लो क्योंकि शांतिवनी मुनि जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है अब जब गुरु माता के पास गए गुरु माता ने कहा देखो कृष्ण बलराम तुम जब से आयो वृंदावन में अपना यहाँ गुरुकुल में मुझे मेरे मरे हुए बच्चे याद नहीं आते पर अब तुम जाओगे तो मुझे मेरा मरा बच्चा बहुत याद आएगा इसलिए देना ही चाहता हो तो मेरा मृत्यु पुत्र को लाकर दे दो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान कृष्ण अपने बड़े भैया बलराम जी को लेकर समुद्र पर चले गए एक आवाज़ में भगवान के समुद्र प्रकट हो गया पूर्व आज्ञा दीजिए भगवान ने कहा मेरा गुरुपुत्र दीजिए तो समुद्र ने कहा मेरे पास तो आपका गुरुपुत्र नहीं है पर मेरे बीचों बीच पंचजन्य नाम का एक देते लेता है उसके बाद आपका गुरुपुत्र तो हमें पता नहीं तो भगवान गए पंचजन्य से समुद्र में युद्ध किया भाई गुरुपुत्र तो नहीं मिला शंग मिला भगवान को वो ले संग लेकर भगवान आ गए पंचजन्य शंग भगवान को ऐसे प्राप्त हुआ और भगवान ने उस पंचजन्य नाम के शंकु को भगवान ने बजा दिया कहाँ यमपुरी के बाद यमराज जी आ गए कैसे आना हुआ प्रभु उन्हें हमारा गुरु गुरुपुत्र दीजिए बोले प्रभु उसका पाप पुनः भगवान ने कहा हमारी आ गया तुम्हें पाप पूर्ण की लगी हुई तो इस तरह से हुआ ये कि धर्मराज जी ने कहा ठीक है आप बाहर रहिए आप अंदर मताना अगर आप नरक के अंदर आ गए तो जितने नरक में जी पड़े हैं वो आपकी इस मोहिनी सूरत को देखकर सब संसार से मुक्त हो जाएंगे मेरा धंधा चौपट हो जाएगा इस तरह से भगवान भारी थे और उस वक्त जो है भगवान के गुरुपुत्र भगवान को दे दिया कि आप बोलो कृष्ण बलदेव की जय और भगवान अपने गुरुपुत्र को लेकर आए धर्मराज जी के पास से और गुरु महाराज को दे दिया इसी तरह से एक दिन भगवान ने विचार किया उधव मेरा बहुत अच्छा भक्त है ज्ञान है पर प्रेम नहीं है इसे प्रेम नगरी श्रीधाम वृंदावन भेजना पड़ेगा तो उदव जी स्वयं कृष्ण के संग तो लगा दिया माथे पर अब जब उधव जी पोचे वृंदावन पहुंचे उद्धव जी उस समय गोपियों को ऐसा अपना नंद बाबा के जब भवन में गया तो ऐसा लगा कृष्ण आ गया शाम का समय था उस समय तुक तुक तुक तुक देखा बोले कृष्ण तो नहीं है तो अब उद्धव जी ने ज्ञान का उद्देश्य देना उद्धव जी ने कहा हे यशोदा मैया हे नंदराज कृष्ण भगवान है तुम तो मोह छोड़ दो उनका उनका भजन करो तुम्हारा कल्याण होगा उस समय नंद बाबा कहते तुमने क्या कहा कृष्ण भगवान मैं तो नहीं मानता हे के माट मटकों को, को तोड़ दिया यशोदा ने छड़ी से से मारा ये तो रो रहा था भगवान तो उस समय नंदराज ने कहा मान भी रहे कि कृष्ण भगवान है तो किसी का नालक बेटा हो या पागल बेटा हो पिताजी उसे नहीं छोड़ता तो भगवान जी बेटे को कौन छोड़ सकता है हक्के बक्के हो गए उद्धव जी सवेरे गो, गोपियों ने जब उस को देखा तो अकुर जी का नाम रख दिया था कुरु बहुत बुरा इंसान तो गोपिया आपस में कहने लगी पहले तो उसने अपने स्वामी को मरवा दिया हमारे स्वामी को ले जाकर और अब हमें ले जाने के लिए आए अपने स्वामी का अंतिम संस्कार करवाएगा उस समय अकुर जी अपना उद्धव जी को जब देखा गोपियों ने तो उन्हें भी ऐसा धोखा हुआ कि कृष्ण आ गए ये टुकर टूकर देखा बोले कृष्ण तो नहीं है कौन हो तुम बोले कृष्ण के धूत इतने में काला भँवरा आ गया और भंवरा आया तो सारी गोपियां भँवरे के पीछे लग गई इसलिए यहाँ पर भागवत में लिखा है भवर गीत खूब भँवरे को देखकर गोपियों ने कहा काले कपटी होते हैं ऐसे होते हैं वैसे होते है, ना जाने कितना बुरा भला कहने लगी इस कपट्टी को निकालो तो इस तरह से उधव जी जो महीना दो महीने के लिए आए थे छः महीना उनने भी में लगा दिया और जब यात्रा करके उद्धव जी जब गए वृंदावन भगवान ने कहा उद्धव जी कैसी रही उद्धव जी ने कहा तुम झूठे हो चलिया तो भगवान बोले बारे भाई एक तो तू एक महीने के लिए गया तीन चार दिन के लिए गया वृंदावन सालों साल तुमने इतने महीने लगा दिए तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई तो उस समय जो है भगवान ने कहा उद्धव जा मेरी ओर ध्यान दे तो जैसे ही उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की ओर ध्यान दिया तो भगवान ने पूरे ब्रज का दर्शन अपने अंग अंग में कराती इसलिए भगवान कहते हैं मैं कभी भी ब्रज को छोड़ता नहीं हूँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय इस तरह से जरासन श्री कृष्ण का शत्रु बन गया तेईस तेईस अक्षिणी सेना लेकर आता था पर भगवान क्या करते थे जरासन को छोड़ देते भगवान और जरासन की सेना को भगवान मार देते थे क्यों जरासन से जब लड़ने का समय आता था भगवान क्यों लड़ाई के मैदान को छोड़कर भाग जाते थे भगवान ने कहा आए हैं दुष्टों का, का विनाश करने के लिए अब मैं घर घर में दुष्टों को देखूँ इससे वो काम तो जरासन खुद कर देता है तो हमें क्या जरूरत है घर घर जाकर दोस्तों को दौड़ने की इस तरह से भगवान श्री कृष्ण तो जरासन को छोड़ देते थे इसी तरह से जरासम ने सत्रह आक्रमण तो कर लिए, अट्ठारहवें आक्रमण की तैयारी कर रहा था उससे उस समय जो है काल थे मलेचों के राजा थे देव ऋषि नारद जी मिल गए देव ऋषि जी मिला तेरे समान बलवान है वो है काल जो अपनी इच्छा को पूर्ण करना है अब काल जो है भगवान के पीछे लग गया अब किसी पर संकट आवे तो कोई घर की तरफ दौड़े भगवान जंगल की तरफ दूर रहेंगे उस समय काल यमन भगवान के पीछे पीछे तो भगवान भत्रिका वन में बृंदावन के वहीं भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए महाराजा राजा सो रहे थे तो भगवान ने अपना पितामह राजा मुस्कुंद को दिया काल जमन बोले मुझे भगा भगा के थका दिए तो पर बजाकर सो रहेगा देर रख कर लातमारी भगवान ने अपना राजा मुचकुंदे ने अपने माथे से जब हटाया तो जैसे ही राजा मुचकुंदे ने देखा काल जमन की तरफ अपने नेत्रों से और वो जल कर क्या हो हाँ गया बस और भक्त बस भगवान की जरासल 18वें आक्रमण की तैयारी करता है भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ भैया से भैया में थक गए चल चल भग चलते गए होते लोग भगोला कहेंगे तो भगवान ने का क्या हो गया कपड़ा चुराया तो चीर चोर के दिया माखन चुराया तो माखन चोर के दिया। अरे लड़ाई के मैदान से भाग जाएंगे तो रण छोड़ कहेंगे? और क्या होगा इसमें तो उस वगे बलराम जी ने कहा बता भागेंगे का? भगवान का चिंता नगर पानी के पीछे बीच हमने नगरी बसा दी है विश्वकर्मा के द्वारा कौन सी नगरी द्वारका इस तरह से भगवान ने रात ही रात में सबको विदा कर दिया सवेरे जरासन फिर आया तेईस अक्षर सेना लेकर हुआ क्या हुआ ये भगवान ने सेना को मारा जब जरासन से लड़ने का समय आया तो भगवान भागे और साथ में बलराम जी भी भागे तो कहाँ चले गए पर्वत पर्वत पर उस पर्वत पर चले गए जरासन ने पर्वत को आग लगा दी और उसी पर्वत से कूद भगवान समुन्द्र के माध्यम से द्वारका में चले गए और द्वारका में जब भगवान गए तो भगवान की पच्चीस वर्ष की आयु हो गई और भगवान का नाम हो गया द्वारका दृष्टि की जय